द्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थिरुष्तुस्थसेसेम देविता शांति शांति शांति अथर्वेदय मुंडको परिषद प्रथम मुंडक समाप्त हो गया जिसमें अपर विद्या का विषय संपूर्ण पूरा कर दिया गया और पर विद्या के अधिकारी का भी निरूपण किया दो मंत्रों के द्वारा पर विद्या का अधिकारी कौन आत्मज्ञान का अधिकारी कौन कैसा अधिकारी होता है अंत में दो मंत्रों से अधिकारी का वर्णन किया परीक्ष लोकान कर्मचिता ब्राह्मण निर्वेद आयात नास्ती अना अक्रत, सद विज्ञान्थम गुरु में दो, दो, दो मंत्रों के द्वारा अधिकारी दिया। अब आगे का निर्माण किया विद्या का विषय बतलाना है यानी पर विद्या माने आत्मज्ञान अपर विद्या माने बाकी संसार प्राप्ति वाले जितने साधन है अपर विद्या पर विद्या आत्म प्राप्ति के साधन आत्मज्ञान को पर विद्या कहते हैं उसका विषय आत्म होगा तो आत्मा का स्वरूप पैसा है वास्तव में यही परिचण में ये साढ़े तीन हाथ का पुतला ही आत्मा है या इसे अतिरिक्त है क्या है कैसा है सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है अणु है महान है करता है कि अकरता है ये सब चर्चा होनी है इस तरह से चर्चा होगी आत्मा के बारे में अब दो मुंडक बाकी द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक दो दो खंड है अब पर विद्या के विषय के लिए है मंत्र तदेत्य सुदीपता पावका सहस्रशा प्रभव तथा क्षरा विविधा सौम्य भावा प्रजाते तैवा तदेत्य यहांता पावगा विष्पुलिंग सहस्रश प्रवंधे स्वूप तथा क्षरा विविधा सौम्य भावंत तदैतत्सत वही वस्तु सत्य है परा विद्या का पर जो विषय है वही है, जो संक्षेप में पहले वर्णन कर दिया था संक्षेप में इसके यहाँ पर तदे करके उसका निर्देश करके बोलते हैं तदे तत् सत्यम वही सत्य है ये तदेत सत्यम पहले कर्म के विषय में भी आया था एक बार ऐसे ही मंत्र आया था पहले भी तदेत सत्यम हा यानी मंत्रेशु विषयोंपश्यन इत्यादि आया था मंत्रेशु यानी अपश्यन इत्यादि आया था वहां सत्य शब्द से कहा था कर्मों को उसके फल सत्य होने से सत्य कहा था अपेक्षिक सत्य तो था वो निरपेक्ष सत्य नहीं मैं फल अवश्य भावी है कर्म का फल अवश्य भावी है इसलिए सत्य शब्द का प्रयोग किया था कौन प्रयोग था पहले किंतु यहाँ पर सत्य शब्द का प्रयोग मुख्य है परमार्थ सत्य त्रिकाल बाधित सत्य वही पदार्थ है वो कौन है तो दृष्टांत देकर के बोलते हैं यथा सुदीवता पावकार सहस्रसा प्रबोध स्वरूप जैसे प्रदीप्त अग्नि होगी जलती हुई अग्नि प्रदीप्त ज्वाला जिसकी फुटी हुई हो ऐसी जो अग्नि होगी सुदीप्ता ताप का सुदीप्त होना चाहिए अत्यंत ज्वलन हो तो रही अग्नि ऐसे अग्नि से सहसा स्वरूप विश्वलिंग प्रबोध हजारों समान रूप वाले जैसे अग्नि है वैसे रूप वाले वैसे स्वरूप वाले हजारों विश्वलिंग मानी चिल्गारियां निकलती है जलती हुई अग्नि में से चिनगारियां निकलती है हजारों निकलती है और कैसा भिन्न रूप के नहीं समान रूप निकलती है जैसा अग्नि है उसी प्रकार के है माना दाहकत्व शक्ति उष्णता शक्ति जैसे अग्नि में है वही चिंगारी में भी वही शक्ति है ऐसे शक्ति वाले पैदा होते हैं एक दृष्टांत है।, है ये जैसे अग्नि से चिनगारी निकलती है यही दृष्टान्त है चिनगारियां हैं समान रूप वाले निकलते हैं ठीक इसी प्रकार तथा अक्षराध विविधा सौम्य भावा हे सौम्य ऐसा बोल रहे हैं सौन दृष्टि को बोल रहे हैं है सौम्य तथा तो अक्षराध जो अक्षर है नक्षरती अक्षर जो आप वक्त है परमात्मा जिसको बोलते हैं उससे परमात्मा से विविधा भावा नाना प्रकार के जीव देव में प्रेत में मनुष्य में पशु में पक्षियों जाने कितना चौरासी लाख योनियों में जीव है एक एक योनि में असंख्य जीव हैं। मानव योनि के ही किन्ने लग जाए तो संभव नहीं है इतने जीव हैं। न जाने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कितने होंगे हमें ख्याल ही नहीं आता है चौरासी लाख तो जीव चौरासी लाख नहीं है वो तो प्रकार है एक चौरासी लाख में मनुष्य योनि एक है ऐसे करके किरण है तो तथा अक्षरा नक्षरती अक्षर जो परम तत्व तो है परमात्मा है जो ब्रह्म बोलते हैं जिसको परमात्मा से ये आत्मा शुद्ध जो आत्मा है उसी आत्मा से माया विशिष्ट आत्मा से उत्पन्न होगा सगुण ब्रह्म जिसको बोलते हैं क्योंकि शक्ति के बिना कोई कार्य होगा नहीं शक्ति विशिष्टा हुए कार्य होगा निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई कार्य नहीं होगा वो कार्यकाल भाव से अतिरिक्त है ये सगुण निराकार ब्रह्म की चर्चा है उसी प्रकार अक्षरा नक्षरती अक्षर है उस अक्सर परमात्मा से विविधा भावहा मान या भाव मान जीव नाना प्रकार के जीव है पशु होनी है पक्षी में तो मान जैसे अग्नि के दृष्टांत दिया इतने अंश में अग्नि से चिंगारी निकलती है वैसे परमात्मा से जीव निकलते हैं ये मत समझना ममसो जीव लोके जीवभूत सनात गीता में भी मेरा अंश है कहा है किंतु तो अंशांशी भाव मत समझना अगर अंशांशी भाव समझेंगे जैसा हम सामान्य समझेंगे कि अगर परमात्मा से एक एक जीव निकलने लग जाए एक एक अणु भी निकलने लग जाए कितने जीव हैं, असंख्य है तो परमात्मा समाप्त तो हो जाएगा परमात्मा रहेगा ही नहीं फिर परिस्थिति ऐसे आएगी क्यों दो चार तो निकलना नहीं है यहां तो इतना है जितने उपाधि होंगे उतने जीव दिखाई पड़ते हैं यहां अंशांश भाव का अर्थ यह है मान उपाधि जितने मनुष्य आदि उपाधि जितने बन गए उतने जीव यहां पर उपाधि में देखते हैं जैसे सूर्य एक ही होता है सूर्य अनेक नहीं है कि जितने घट में जितने जल जहां जहां जल होगा वहां वहां प्रतिबिंब दिखाई देता है तो सूर्य अनेक हो गया जैसा लगता है वास्तव में वो सूर्य से निकल के आया जैसा लगता है निकला हुआ नहीं होता वो यहां इसी प्रकार समझना है जितने उपाधि है उतने जीव हासते हैं ये भाषना है सौम्य बाबा तथा तत्र प्रजायंते नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और तत्री चव अभियंती और उसी आत्मा में लीन भी हो जाते हैं जाकर कैसे उसी से निकलते हैं उसी में लीन होते हैं एक ही आकाश होता है आकाश का दृष्टांत वाषिकार देंगे एक ही आकाश होता है मकान आदि बनने के पहले घट आदि बनने के पहले एक ही आकाश होता है जिसको महाकाश शब्द नहीं आकाश शब्द का प्रयोग वो महत्वण तो जब घटाकाश आदि छोटे आकाश बन गए तब तो महाकाश बोलना पड़ा ये स्थिति है तो आकाश होता है जब हम अनेक घट बना देंगे अनेक घट बनाने पर तो घट के परिधि में जितना जो आकाश पड़ा उसको घटाकाश करने लग गया आकाश अनेक दिखने लग गया माने वो पैदा होने के निमित्त क्या हुआ था आकाश आकाश से ही तो पैदा हुआ मानना पड़ेगा उसको निमित्त वही बना और बाद में उपाधि को तोड़ देंगे अब यदि घट को तोड़ देंगे तो फिर वो जितने भी घटाकाश थे वो आकाश युवा आकाश में लीन होना उन्होंने आकाश से आया आकाश में लीन होना पर उपाधि के कारण दिखाई पड़े ये जीव तत् तो वास्तव में नहीं है और उपाधि का है ये सिद्ध करना चाहते हैं ये नहीं कि अग्नि का दृष्टांत जरूर है यहाँ अग्नि से जैसी चिन्हगारी निकलती है उसी प्रकार उस परमात्मा से जीव निकलते हैं ऐसा कहें एक एक करके निकलने लग जाए अनंत जीव है परमात्मा समाप्त हो जाए वो अंशांश मत समझना उपाधि का अंशांग है वास्तव में एक ही है आत्मतत्व उपाधि के कारण अनेक दिख रहा है जैसे सूर्य एक ही होता है जितने घाटों में जल भर दिया जाए उतने सूर्य दिखने लग जाता है और वो जल को हटा देंगे तो सूर्य फिर एक ही हो जाएगा एक ही होगा उस प्रकार का यहां समझना है एक कहा मंत्र में तदे सत्यम वही वस्तु सत्य जो परा विद्या का विषय है त्रिकाला सत्य वही है परा विद्या का विषय आत्मा यथा सुदिप्ता पावगात विश्वलिंग सहस प्रभुवंत स्वरूपा है जैसे प्रज्वलित अग्निशे हजारों चिंगारिया निकलती है ऐसी स्थिति तथा अक्षराध प्रकार जो अक्षर तत्व है मान सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं श्रगुण निराकार कहते हैं ईश्वर शब्द से बोलते हैं जब सृष्टि के प्रसंग में ब्रह्म की चर्चा होगी तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं लेना उसे सृष्टि नहीं होती है वो माया विशिष्ट अवस्था जब हो तब सृष्टि होनी है उस अक्षर से विविधा नाना प्रकार के है सौम्य हावामन जीवा प्रजायंते पैदा होते हैं और तत्री बच अपियंत और उसी में फिर लय भी हो जाते हैं जैसे महाकाश से ही घटाकाश पैदा होते हैं और महाकाश में ही लय हो जाते हैं उपाधि जैसा दिखाई उपाधि होने के कारण से वह दिखाई देने लगते हैं उपाधि हट गई तो उसे भिन्न नहीं कर सकते आप है।, है ये कहा ठीक देखिए थोड़ी द्वे विद्य वेदितव्य उपनिष्य इस उपनिषद का मुख्य विषय दो विद्या जानने जानने के दो विद्या है करके सौनव को कहा था वेदितव्य उपनिष्य उपन्यास करके अपर विद्या आद्य मुंडक न प्रपंच अपर विद्या का विस्तार हो गया आद्य मुंडक प्रथम मुंडक के द्वारा तीन मुंडक है मुंडक में तीन खंड है तीनों में दो दो खंड है तीन मुंडक है दो दो खंड है प्रथम मुंडक से अपर विद्या का विषय का प्रपंच हो गया विस्तार हो गया उसको प्रपंच पर विद्याम सूत्रिताम पर विद्या का भी संक्षेप में कहा था यद अदृश्यम अग्राहिम अगोत्रम अवरणम अच्छु इत्यादि मंत्रों में संक्षेप में पर विद्या का विषय दिखाया था तो परविद्याम सूत्रिताम पर विद्या को जो संक्षेप में कहा था यहाँ अक्षर अथ पर अक्षर अधिगम्य थे ऐसा मंत्र में था पहले अब हम परिद्या को कहते हैं क्या है वो जिससे उस अक्षर का ज्ञान होगा उस आत्म तत्व का ज्ञान होगा कहा था प्रपंच है तो उसका विस्तार करना है वो अपर विद्या का विषय का विस्तार करना है अपर विद्या का विस्तार करना है पर विद्या का विषय हो गया अपर विद्या का हो गया, का हो गया? का पर विद्या का विषय का विस्तार करने के लिए द्वितीय मुंडकम आरंभ द्वितीय मुंडका आरंभ द्वितीय मुंडक का आरंभ करते है अब ये कहा भाष्यकार बोलते हैं अपर विद्याया सर्वम कार्यम उत्तम अपर विद्या का संपूर्ण कार्य बता दिया ब्रह्मलोक तक फल है जैसा कर्म होगा जैसी उपासना होगी उसके आधार पर स्थावर से लेकर के ब्रह्मलोक तक फल अपर विद्या का फल दिया। तो बता दिया सर्वम कार्य मुक्त संपूर्ण कार्य विषय जितने भी बता दिया सच संसार अपर विद्या का जो कार्य है संसारी है ब्रह्मलोक तक संसार में ही संसार के अंत पाती है अच्छा आ ब्रम्हुना लोका पुनरावर्तन अर्जुना मामुपे तो कौनते पुनर्जन्मन विद्य थे गीता के अष्टमत हमेशा है ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं सब पुनरावर्ती हैं कुछ दिन जाओ फिर वापस हो जाओ सच संसार वो जो संसार है अपर विद्या का विषय जो संसार है वह संसार है। जो सार वाला है संसार जो सार वाला है जिसके अधीन ये टिका हुआ है जिसके सहारे में ये है उसको बतलाना है कल्पित वस्तु जो होता है अधिष्ठान के सहारा होता है रज्जू में जो सर्प दिखता है वो रज्जू के सहारे में जीवन है उसका अगर रज्जु निकाल दिया जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा उसका यद जो सार है जिस इस संसार का सार जो वस्तु है ये अस्मात्म ये जो संसार है जिस मूल से उत्पन्न होता है और उस मूल को बदलाना है जड़ जो मूल है वो क्या है माया विशिष्ट ब्रह्म जिसको बोलते हैं ईश्वर जिसको बोलते हैं सवुण निराकार जिसको बोलते हैं उससे अस्मात्लाद अक्षराध जो मूल अक्षर से संभव होता है उत्पन्न होता है जो संसार ये प्रलियते और जिसमें प्रलय भी हो जाता है लय भी होगा तो उसी में होगा कल्पित वस्तु जितने भी होते हैं उत्पन्न होना दिखाई पड़ते हैं अधिष्ठान में और लय भी होना दिखाई देगा अधिष्ठान में यह प्रलियते तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम तदे का अर्थ है कहा कोई जो पुरुष नाम है जिसका पूर्ण है इसलिए पुरुष कहा अथवा पूरी शरीर में उपलब्धि होती है उसके इसलिए भी पुरुष कहा वही सत्य है त्रिकाला बाधित सत्य वही है कभी बाध न होने वाला सत्य है। कर्म को जो सत्य कहा था वो तो फल सत्य है उसका अवश्य भाव है इसलिए सत्य शब्द का प्रयोग कर दिया था वो गौण सत्य है कर्म मुख्य नहीं यही मुख्य सत्य यही है कहाज्ञाते सर्वमिधम विज्ञातम भवती है थ <स्वारी> जी ने पूछा था ना कश्मीर भो भगवो विज्ञाते सर्वेदम विज्ञातम भगवती ये प्रश्न था महाराज वो तत्व तो बताइए जिसके जानने पर सब ज्ञात हो जाता है कौन है वो जिसके जानने पर सब ज्ञात होगा ये कहा था ये प्रश्न का उत्तर देना है अब यशमिन विज्ञाते जिस आत्मा को जान लेने पर सर्वम एदम विज्ञातम भगवती सब कुछ जाना हुआ हो जाता है अगर रज्जू को समझ लिया है जान लिया ज्ञान हो जाता है तो रज्जु में कल्पना जो जो आप करते हैं सर्प करें जलधारा करें भूचित्र करें जो जो कल्पना एक जैसी नहीं होती भिन्न भिन्न होती है कल्पकों के आधार पर तो सबका ज्ञान हो जाएगा रज्जु ही थी किस रूप से रज्जु रूप से मिट्टी का ज्ञान हो गया है तो मिट्टी के पात्र का ज्ञान हो गया एक एक पात्र का जानकारी लेना उसका नाम रूप समझना मुश्किल हो जाएगा संभव ही नहीं होगा यहाँ के आकृति कुछ और होगी बनाने की आकृति तो दूसरी जगह दूसरी आकृति होगी रूप अलग अलग होंगे मिट्टी के पात्रों के नाम भी यहां जिसको घट बोलते हैं सारे संसार में उसको घट बोले कोई नियम नहीं है दूसरे शब्द से बोलेंगे वो तो नाम रूप बदलता रहेगा किंतु समझना मुश्किल पड़ेगा नाम रूप के आधार पर सभी वस्तु को समझना मुश्किल होगा किंतु मिट्टी को समझ लिया है तो जो भी है वो मिट्टी है इस रूप से कहीं भी हो कभी भी हो समझ जाएगा वैसे यहां भी वो अधिष्ठान आत्मा है उसको समझने पर सबके यहां पर है तो सारा संसार विवर्त है वेदांत मत में ये परिणाम नहीं है विवर्त है।, है आत्मा हमें अज्ञान के कारण दिख रहा है जगत विवर्त है जैसे होती है रज्जु और दिख, दिखाई पड़ता है सर्प अज्ञान की महिमा है ऐसे यहां भी है ये शरीर आदि वास्तव में है, आत्मा के नाम हमें शरीर रूप दिख रहा है तो ये विज्ञाते सर्वेद विज्ञातम भवती यही है वही पराविध तत्व वही जो तत्व है तदेत सत्यम तदेत सत्य में तत्पत से इसी लेना है जिसको जानने पर सब ज्ञात हो जाता है वही तत्व तो परमात्मा वह परमात्मा विद्या ब्रह्मविद्याया विषय वही आत्मा ही है परस्या ब्रह्मविद्याया परम पराविद्या जो ब्रह्मविद्या है आत्मविद्या है उसका विषय वही है जिसको जानने पर स्वत होता है परा का विषय मुख्य रूप में संक्षेप में है षय सब वक्तव्य अपराविद्या का विषय को कहना चाहिए माने आत्मा के कथन करना चाहिए पराविद्या का विषय जो है आत्मा है उसको कहना चाहिए थी उत्तर ग्रंथ आरम्भ इसलिए आगे द्वितीय से मुंडक से उत्तर ग्रंथ आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है यह वासिकार ने प्रतिज्ञा की आगे बोलते हैं यद अपर विद्या विषय कर्म फलक्षण सत्यम तद आपेक्षिकम प्रश्न होगा महाराज पहले भी कर्म को भी सत्य कहा था सत्यम मंत्रे या अनु ऐसा आया था को सत्य कहा था जो मंत्रों में कवियों ने देखा ऋषियों ने देखा जिनको जिन मंत्रों कर्मों को देखा त्रेतायाम बहुदा संतान त्रेतायाम बहुधा संतान इत्यादि मंत्र था वो तीनों वेदों में बहुत फैले हुए है कर्मों की चर्चा बहुत है क्यों कर्म की चर्चा ज्यादा करनी पड़ी उसको उसका फल चाहने वाले ज्यादा है तो साध, साध्य चाहने वाले हों, तो साधन भी तो याद ज्यादा ही होंगे भिन्न भिन्न साधन होंगे भिन्न भिन्न फल चाहते हैं तो पहले जो कहा था यदि अपर विद्या विषय कर्म फलक्षण सत्यम जो पहले कहा था अपर विद्या का विषय की चर्चा हुई थी वहां भी सत्य शब्द का प्रयोग किया था कर्म फल स्वरूप जो सत्य कहा था वो तो तद अपेक्षिकम आपेक्षिक सत्य है निरपेक्ष सत्य नहीं है वो कर्म का फल अवश्य होने से सत्य शब्द का प्रयोग किया था तद आपेक्षित सत्यम एक दो की पढ़ी है एक में कहा फलक्षण फले न लक्ष्य लक्षण माने कर्म को कहा फल के द्वारा लक्षित होता है जब अभी फल भोगना भो, भोगने को हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि हमारे से ऐसा कोई कर्म हुआ है पहले कर्म दिखाई नहीं पड़ता फल के द्वारा लक्षित होता है पूर्व कर्म जब फल आया दुख भोगना पड़ रहा है ये स्वाभाविक नहीं है सबको एक जैसा नहीं है अगर स्वाभाविक प्राकृतिक मानेंगे तो सबको एक को दुख होने पर सबको दुख आना चाहिए ऐसा नहीं होता एक रोगी होने पर सब रोगी होना चाहिए प्राकृतिक को तो प्राकृतिक नहीं है ये अपने कर्मों का फल है पूर्वजन्म कर्म का फल है सबको नहीं होता तो इसलिए कर्मों का फल मानना पड़ेगा फल के द्वारा लक्षित होता है इसलिए कर्म कहा था उसको लक्षित होता है एक टिप्पणी आपेक्षिकम कहा था कर्म कैसे फल अभ्यपचारी परीक्षा सत्य सत्यत्वत फल अभ्यपचारी होने के समान सत्य के समान था वो सत्य नहीं था कर्म फल अवश्य भाभी था क्योंकि दुष्कर्मों का फल भोगना कोई भी नहीं चाहता किंतु भोगना पड़ रहा है पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यता ऐसी स्थिति है अच्छे कर्मों का फल तो चाहते हैं सब चाहते हैं सुख चाहते हैं सब चाहते हैं दुख कोई नहीं चाहता किन्तु दुख भी भोगना पड़ रहा है इसका मतलब कर्म ऐसा कर्म है यही है फल अभ्य विचार्य अपेक्षा सत्यत्व जैसे फल अवश्यम भावी होने का सत्यत्व के समान कहा सत्य नहीं है कर्म सत्य जैसा बताया था पहले किंतु ये निरपेक्ष सत्य है इधम तू भाष्य में कहते इधम तू पर विद्या विषय जो यहां जो सत्य सद से बोलना चाह रहे हैं तदेतर सत्यम ये द्वितीय जित्यम। मुंडक में यह तो पर विद्या का विषय जो सत्य है विद्या का विषय आत्मा है ब्रह्म ये पर विद्या विषय परमार्थ सदक्षण परमार्थ सद स्वरूप है सत्यत्व का एक है तदेत सत्यूत हम विद्या विषय सत्य में सत्य है यथाभूत जैसा है वैसा है विद्या का विषय मैंने परा विद्या आत्मज्ञान का विषय जोश है वो सत्य है त्रिकालावाद सत्य है उसका भाग नहीं होता कभी अविद्या अविद्याम दूसरा जो कर्म का अपरा का विषय था वो अविद्या का विषय में में है वो अपरा विद्याद्या है वो वास्तव में अज्ञान है संसार देने वालों को कौन विद्या कहेंगे संसार देने वाली विद्या है वो वास्तव में विद्या है अविद्या विषयत्वाचम तरत जो कर्म है दूसरा जो कर्म है अविद्या का विषय होने के कारण से वह अंग्रीत है वो मिथ्या है झूठा है त्रिकाला अवसत्य अत्यंत परोक्ष कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्धी दृष्टान्त मह अरे देखो जो, जो ब्रह्म है ब्रह्म और आत्मा दोनों को के करने के बाद तो अप्रोक्ष होने की संभावना है ईश्वर को अभी तक किसी ने देखा नहीं है परोक्ष है परोक्ष है क्यों शब्द में सुनाई पड़ता है ईश्वर है, है देखा तो किसी ने भी हाँ, देखा नहीं शास्त्र में चर्चा है सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला तत्व है घर के मानते हैं ईश्वर है ईश्वर है कहते हैं वो परोक्ष का विषय है वो, वो। अपरोक्ष नहीं होता परोक्ष ज्ञान होता है सबका तो कैसे कैसे जान सके उसको आत्म रूप से लोग कैसे जान सके अब एक प्रश्न उठ सकता है क्योंकि जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य जो है ये विषय है अपरविद्या का विषय पराविद्या का विषय है तो परमात्मा परोक्ष है अपरोक्ष होता नहीं शास्त्र के गम्य है वो शास्त्र से ही जाना जाता है देखा किसी ने भी नहीं अभी देखना के विषय ही वो तो ये कैसे ज्ञान होगा इसलिए बोलते अत्यंत परोक्ष अत्यंत परोक्ष है पराविद्या का विषय जो ब्रह्म बोलते हैं जिसको परोक्ष होने से कथम नाम प्रत्यक्ष बद सत्यत्म सत्यम अक्षरम प्रतिबद्ध फिर प्रत्यक्ष के समान उस अक्षर को कैसे जान सके लोग इसलिए दृष्टांत तो देकर के श्रुति बोलती है कहना चाहते हैं उसको प्रत्यक्ष करवाना है कैसे प्रत्यक्ष होता है तो दृष्टांत तो देकर के बोलना चाहते हैं जैसे देखो ये जो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये अभी मैं मैं करके अहम जीव रूप से तो प्रत्यक्ष है म आम कर रहा है तो ये जो प्रत्यक्ष है वहीं से आया हुआ है जैसे अग्नि से चिंगारिया निकलती है उसी प्रकार उस परमात्मा से सारे जीव निकले हुए हैं दृष्टांत से समझाना चाहते हैं ये कहा दृष्टान्त महा दृष्टांत कहती है स्मृति यथा सुदीपतात्व भावकाति इत्यादि है यथा सुदीप्तात्ष्टु दीपतात् अच्छी तरह जल जल रही हो अग्नि हाँ बूझती हुई अग्नि में तो चिंगारी नहीं निकलेगी अत्यंत तो प्रदीप्त हो, हो अग्नि ऐसे अग्नि से प्रदीप्ता प्रदीप्त ईंधन युक्त हो रखी हो अग्नि, का ऐसे अग्नि से अग्नि विस्फुलिंग विष्फुलिंग निकलते हैं विश्फुल माने अग्नि अवयवाह अग्नि के अवयव टुकड़े निकलते हैं उसमें चिंगारिया विस्फुलिंग करता अग्नि का अवय टुकड़ा है अग्नि अवयवा सहस्रश अनेक सबंधे निर्गछन हजारों निकलते हैं प्रभवंते मैं निर्गछन ऐसे कहा क्यों भूधातु परस्मय पदी है क्योंकि आत्म ने पद में प्रयोग कर दिया है इसलिए भाष्यकार परस्मय पद में ले जाके बोलते हैं निर्गछन है, निकलते हैं ऐसे कहा स्वरूप भिन्न रूप नहीं समान रूपाले निकलते हैं जैसे अग्नि है वैसे निकलते हैं ये जो निकलने वाले अग्नि के चिनगारी भी उसी प्रकार समान रूप को स्वरूप कहते हैं समान रूप निकलते हैं स्वरूप अग्नि सलक्षण जैसे अग्नि का लक्षण है उसी प्रकार इनके भी लक्षण चिन्हगारी का भी लक्षण वही होता है अग्नि लक्षण जैसे दाहकत्व तो उत्तता आदि धर्म है उसमें अग्नि में दाहकत्व तो है प्रकाशकत्व तो धर्म है उसी प्रकार चिन्हगारी में भी है उसी समान निकलते हैं ये तो हो गया दृष्टान्त ठीक इसी प्रकार तथा मैंने उसी प्रकार यहाँ समझना जीव भी उस परमात्मा से निकला हुआ है ये चेतन है वो भी चेतन है चैतन्य समान है ये कहा जाते तथा तथा उक्त लक्षणाद अक्षरा जिसका लक्षण बता दिया है अक्षर का क्या लक्षण बताया था यह तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अच्छ सूत्र तथा अपिपादम इत्यादि पूर्व में कहा था मैंने सामान्य रूप से उस अक्षर तत्व का स्वरूप बताया हुआ है उसी प्रकार उत्तर लक्षण बता दिया है सोपाधिकात असल में क्या लेना है तो अदृश्य आदिधिक से, से, से जीव उत्पन्न होते हैं निरुपाधिक से नहीं ये कहना चाहते हैं निरुपाधिक से तो कोई होगा ही माने उपाधि विशिष्ट जो माया विशिष्ट हो जाएगा जिस अवस्था में तब जीव निकले ये कहना है सोपाधिकार उत्त लक्षणाद अक्षरात उस अक्षर से विविधा नाना प्रकार नाना देह उपाधि भेदम अनुविधी मान मानवाद विविधा विविध क्यों हो गए नाना शरीर भिन्न भिन्न भिन आकृतियां हैं भिन्न भिन्न भिन अनेक यो, यो, योनिया चौरासी लाख योनिया हैं नाना शरीर हैं तो नाना देह उपाधि भेदम अनुविधी मानत्वा नाना देह जो भेद है विशेष है इनके पीछे चलता है जितने देह है उतने बनते हैं उतने दिखाई पड़ते हैं जितने शरीर बना उतना ही आत्मा दिखाई दे रहा है उपाधि के कारण इसलिए विविधा हो गया नाना हो गए हे सौम्य कहा भाव मान जीवा भाव शब्द जीव सारे जीव ऐसा निकलते हैं कहा दो नंबर के पे कहते हैं दृष्टान्त स्वरूप यदि विशेष समय स्वरस्य ने बच्चे जीवा ये जो दृष्टान्त में दिया था अग्नि से चिंगारी निकलती है कैसा समान रूप वाले निकलती है मैंने जो जो अग्नि में धर्म है वही धर्म पाए जाते हैं किसमें इसलिए यहां भी उसी प्रकार दिखाना चाहिए जीव शब्द से कहते हैं यहाँ भाव माने और पदार्थ ने जीवों की चर्चा करते हैं दृष्टांत में दिया था सरूपा शब्द दिया था इसलिए विशेषण को ठीक करने के लिए कहा जीवा ऐसा बोलते है भाव का अर्थ जीवा आकाशाद आकाशाद व घटादि परिचिन्ना अब यहां पर परमात्मा से जीव निकल गए करके मत समझना अग्नि से दृष्टांत सर्वांग में एक नहीं होता दृष्टान्त सिद्धांत कुछ अंशों को लेकर के होता है अगर सर्वांग बराबर हो तो दृष्टांत ही नहीं होगा वो उसको दृष्टांत नहीं दिया जाता है दि कुछ अंश घट जाता है इसलिए उसको दृष्टांत दिया जाता है यहाँ नहीं की अग्नि से चिंगारी निकलती है जैसे माना अग्नि टुकड़े टुकड़े होकर निकलना वैसे यहां भी परमात्मा टुकड़ा टुकड़ा होकर जीव बन के निकल जाए ऐसा नहीं समझना कार अर्थ करते संभाल करके करते हैं। कैसे निकले ये आकाशाद पर छिन्ना जैसे घट के घेरे में पड़ने वाले सुसीर माने खोखला पना है आकाश है घट माने मिट्टी का दीवार लग गया गोल दीवार लगा दी यही है तो उसको घट गयाने लग गया है तो घट के उपाधि के घेरे में पड़ा हुआ तो सुशीर है मान छिद्र है छिद्र माना आकाश है वो किससे निकला वो बा, बाह्य आकाश से निकला मानना पड़ेगा अगर आकाश न होता तो ये नहीं बनते आकाश नहीं बनता तो उसका निमित्त आकाश है जैसा है ठीक इसी प्रकार यहाँ समझना ऐसे निकले हुए हैं वास्तव में परमात्मा का टुकड़ा नहीं निकला दृष्टांत और सिद्धांत बराबर मत समझना जहां जहां अंशांशी बोलते यही उपाधि के कारण से समझना वास्तव में परमात्मा टूट टूट के आ जाता हो हाँ ऐसा समझना बोलते हैं गीता में भी है मंशो जीव लोके जीवो भूतो सनातन है ईश्वराम से जीव अविनाश रामायण में है तो बहुत कुछ जगह है किंतु तो अंशाशी भाषा वास्तव में उस तरह से समझना ये भाष्यकार की शैली से समझ रहे जैसे बता रहे हैं जीव निकले कैसे निकले आकाश आदि घटादि परिचन्ना सभी ये दृष्टांत जैसे आकाश से घटके घेरे में आने वाले जो छिद्र है जिसको घटाकाश संज्ञा देते हैं वो पैदा हो गए मानना पड़ता है घट पैदा होने से उसकी उत्पत्ति मानी गई वास्तव में उत्पन्न नहीं होता वो उत्पन्न उत्पत्ति उपाधि की है किंतु तो हम उपहित में उसे जोड़ देते हैं उत्पन्न हो गया करके मानते हैं वह उपाधि की उत्पत्ति है घट बना तो एक ही था आकाश दूसरे नाम, नाम पड़ गया उसका वह उपाधि की उत्पत्ति होती वास्तव में आ, और आकाशादिव घटादि परिचन्ना श्री भेदा घटादि उपाधि भेदक अनुभवन जो आकाश से आए हुए जो घाट के क्षेत्र पड़े हैं आकाश से आते हैं महाकाश से आने वाले घटादि उपाधि के विशेष कोई अनुभव करते हैं माने घटाकाश नाम आदि प्राप्त करते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी तत्त -तत शरीर में जो परमात्मा का अंश आया हुआ है क्यों अंश आया मन टूट के नहीं आया है जैसे जैसे अंतकरण बन गए यहाँ उत्पन्न हो गई दिखने लग गए दिखने लग गए, या। दिखने लग गए। जैसे अनेक घटो में जल रखा हुआ था तो सूर्य ऊपर एक है किंतु अनेक दिखने लग गए उपाधि वह तैयार होने से उपाधि में प्रतिबिंब दिखने लग गए वैसे यहां भी यही स्थिति है एक यह तो दृष्टांत हो गया ठीक इसी प्रकार समझ रहा एवं नाना नाम रूप देह उपाधि प्रभु प्रजाय इस प्रकार या नाना शरीर है चौरासी लाख तो योनिया है और एक एक योनियों में असंख्य शरीर हैं, संख्या में सब अनंत है चाहे कोई भी योनि को एक योनि को पूरा करने लग जाए संभव नहीं है मानव कितने होंगे पूरे संसार में नहीं पता लगेगा कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर सकता तो नाना एवं अनेक जो नाम रूप देह उपाधि अनुभव उपाधि प्रभवम अनुप्रजा दे जो नाना प्रकार के देह है उत्पन्न हुए हैं शरीर चौराष लाख नाना शरीर हैं वही शरीर उत्पन्न होने पर इनको भी उत्पत्ति कही जाती है जीवों की उत्पत्ति वास्तव में जीवों की उत्पत्ति होती नहीं है तो उपाधि बनने के कारण से उनको भी वहां बनना जैसा दिखता है वास्तव तो है ही नहीं अगर वास्तविक जीव बना हुआ तो बाद में वो परमात्मा हो भी नहीं सकेगा अगर वास्तव में बन गया हो तो एक वस्तु हो वास्तव में तो दूसरा बन ही नहीं सकता है या तो काल्पनिक था इसलिए वो एक ही तत्व सिद्ध होता है तत्व एवं अक्षरे अपियंती उसी अक्षर में लय भी हो जाते हैं जब उपाधि चली गई तो जीव कहां चला जाएगा फूट गया तो घटाकाश कहा जाना माना जाएगा महाकाश में लीन हो गया मानना पड़ेगा वो महाकाशी था महाकाशी हो गया मानना पड़ता है ठीक इस प्रकार यहां भी शरीर जैसे नष्ट हो जाएगा शरीर माने थोड़ा शरीर के नष्ट होने से जीवन तो समाप्त नहीं होता ये तो यमराज होते ही कर देते हैं बार बार कई बार हो चुका है सूक्ष्म शरीर भंग हो जाना चाहिए सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाए उसके लिए ज्ञान ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाए तभी सूक्ष्म शरीर नाश होगा जो सत्र तत्व के हैं माना पंच प्राण पंच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मन बुद्धि जो सत्र तत्व है जिसको लेकर के जीवात्मा घूमता है संसार में ये शरीर छोड़ता है वहां जाता है वो छोड़ता है वहाँ ये अठारह व्यक्ति होते हैं घूमने वाले अपने कर्मों के आधार पर घूमने वाले अठारह व्यक्ति है पंच प्राण है पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया मन बुद्धि और जीव यही होते हैं तो ये भंग हो जाना चाहिए सूक्ष्म शरीर भंग अंतकर्ण में प्रतिबिंब पड़ना उसका जीवक तो अनुभव कहाँ होना है अंतकर्म में होना है तो अंतकरण नष्ट होगा तो जीव तो परमात्मा हो गया ऐसा समझ में आ जाता है ऐसे परमात्मा मिल गया ऐसा कहा जाता है वास्तव में वो आया भी नहीं है मिलता भी नहीं है, एक ही परमात्मा है वास्तविकता ये है किंतु जब यह अलग देख रहा है तो इस तरह से आया है उपाधिक है यही समझ रहा है ये कहा एक अट्ठास्विन अक्षर अपियंत देह उपाधि विलय अन्यंती है यही है देह के उपाधि के विलय होने पर उनका भी विलय हो जाता है जीवों का विलय माना जाता है क्यों देह रूपी उपाधि के उत्पत्ति होने से उत्पत्ति मानी गई और उपाधि के नष्ट होने पर वो भी विलय हो गया परमात्मा विलय हो गया माना जाता है ये कहा घटादि विलय में अनुव सु जैसे कोई महाकाश और घटाकाश का दृष्टान्त है घटरूप उपाधि को पैदा होने से महाकाश से घटाकाश पैदा हो गया यह व्यवहार चलने लग गया घटाकाश पहले दिखता नहीं था, गारे गारे था� अब घट बनने बाद घटाकाश पैदा हो गया कहते वास्तव में घटाकाश पैदा हुआ नहीं है वास्तविक स्थिति है घट उत्पन्न हुआ है उसने आकाश को घेर दिया वैसे परमात्मा व्यापक है तो व्यापक होने के कारण उसको पैदा होना तो बनेगा नहीं किंतु अंतकर जब बन जाता है तो उसमें दिखने लग जाता है उस घेरे में पड़ जाता है तो बोलने लगे जीव पैदा हो गया तो अब घटाकाश को महाकाश रूप में देखना हो तो घटाधि विलयम अनु घटादी के विलय होने पर घटादि लय करके तोड़ देंगे फोड़ देंगे उसको होने पर क्या होता है घटा तो का सुशिर भेद थे सुशिर विशेष थे छिद्र विशेष थे घटाकाश कहते का थे, थे वो क्या हो गया महाकाशी रूपी था महाकाशी कहा जाता है वहीं विलय हो गया कहते हैं ठीक इसी प्रकार हाँ, यहां भी परमात्मा ही था परमात्मा विलय हो गया कहा जाता है बास्तव तो में उत्पत्ति है विलय यथा उत्पत्ति प्रलय यथाशेपत्ल निमित्त घटादी उपाधि उपाधि जीवो प्रलय नि एक और बार दृष्टांत तो वही आकाश कही देते हैं घटाकाश की उत्पत्ति का निमित्त माना जाता है महाकाश को अगर महाकाश न होता तो घटाकाश नहीं दिखाई पड़ता घटरूप उपाधि बना दिया आपने वहां जो घेरे में पड़ गया उसको घटाकाश कहने लगे उसका निमित्त महाकाश ही बना जैसा कहा जाता है ये कहते हैं यथा जो आकाश है आकाश घटा महाकाश जिसको बोलते हैं भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्त निमित तो जो सुशीर है क्षेत्र घट के घेरे वाला क्षेत्र के उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त बन जाता है वो उसी के कारण से उत्पन्न हुआ और लय भी उसी में होगा वो तो निमित्त बन जाता है महाकाश ठीक इसी प्रकार घटाधि उपाधि कृत में वो जो निमित्त बना हुआ है महाकाश वास्तव में महाकाश से घटाकाश उत्पन्न नहीं होता है क्या निमित्त बनना उसने क्यों घटाधि उपाधि कृत वास्तव में घटाधि उपाधि के कारण से निमित्त कहा गया वो उत्पन्न होना घटाकाश नहीं है घटने उत्पन्न होना है घट उत्पन्न हो जाता है तो घटाकाश पैदा हो गया करने लग गया उसमें उपाधि के उत्पत्ति को हम उसमें उपहित लगा देते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी है अंतकरण उत्पन्न होता है और कहते जीव उत्पन्न हो गए स्थिति अच्छा ये कहा कि यथा आकाश है सुशीर भेद उत्पत्ति प्रलय निमित तत्व जैसे आकाश है उसका सुशीर भेद जो घटाकाश चित्र थे उनके उत्पत्ति निमित्त बनता है क्या क्या कारण क्या है घटादि उपादि क्रदम है वहा घटाधि जो के कारण से ही है वो घटादि उत्पत्ति उत्पन्न होने से उत्पन्न माना गया और वो नष्ट हो जाते हैं तो उसी में लय हो गया महाकाश में लय हो गया बोलने लग गया ना वो महाकाश से आया ना महाकाश में जाएगा तदवत उसी प्रकार अक्षर श्या जो अक्षर परमात्मा है उसका भी नाम रूप कृत यह उपाधि निमित्त उत्पत्ति प्रलय निमित तुम ये जो नाम रूप उपाधि है नाम रूप वाला जो शरीर इस शरीर है जितने भी अंतकरण आदि है नाम रूप कृत देह उपाधि निमित्तम उपादि पैदा होना है उपादि ने पैदा होना है और बोला जाता है जीव पैदा हो गया ऐसा है निमित्तम यही निमित्त कारण जीव उत्पत्ति प्रलय निमित जीव के उत्पत्ति और प्रलय का लाय का निमित्त उपादि का उपाधि उत्पन्न होने से जीव में उत्पन्न होने का आरोप कर, कर देते हैं और उपाधि मिट जाने पर जीव क्या लय हो गया कहते हैं वास्तव में जीव की उत्पत्ति भी नहीं है लय ये समझना ये कहा ठीक से देखें कर्मणों की प्राग सत्यत्व उत्तम तदवद इदम सत्यत्व न मंतव्य मित कर्म को भी पहले कहा था सत्य शब्द से कहा था तदेत सत्य मंत्रेशन अश्यन् इत्यादि कहा था तो ऐसा सत्यत्व तो यहां नहीं समझ रहा है यहां का सत्य और वो सत्य में अंतर है वहां भी तदेत सत्य कर्म के लिए भी आया और यहां अक्षर आत्मा के लिए तदेत सत्य बोल रहे हैं एक ही समान नहीं समझ समझना एक टीकाकार कह रहे हैं कर्मरोपी प्राक सत्यत्म तो पहले कहा था प्रथम मुंडक में कर्म सत्य कहा था तदवद उसी प्रकार इदम सत्यत्म न मंतव्यम इस सत्य को उस प्रकार नहीं समझना ठीक है तीन टिप्पणी में कहते हैं उभय तुल्य सत्ता प्रवाहेते इत्यादि ना कर्मणव निंदा अनुपत्ति अनुसंधान या इत्यादि दोनों अगर समान सत्ता वाले होते माने दोनों में सत्य तो बराबर होता फिर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी किसी कर्मों की प्रवाह हेते अध्य रूप इत्यादि कहा था तो कर्म की निंदा करती बाद में जाकर के अगर वास्तविक सत्य होता तो अध कर्म है कभी भी धोखा दे सकते हैं ऐसा नहीं बोल रहा था इसे मुख्य सत्यत्व तो नहीं समझना कर्म के लिए टीका का आपने प्रश्न कर दिया अच्छा आगे टीका देखें विषीयते विशिष्यते विद्यादि विषय शब्द से वस्तुपरत्वाद लिंगत्व पर अत्यंत बाध्यवाद इत्य यहां अब अप, अपर विद्या का विषय के लिए कहा था ये परस्या ब्रह्म विद्या वक्तव्य कहा था इसको लेकर के यहां पर विशेष बात करना चाहते हैं नहीं, नहीं ये इदम तो पर विद्या विषय परमार्थ सत्यम करके कहा था जो विषय शब्द दे दिया नपुंसक नपुंक में प्रयोग कर दिया विषय शब्द पुलिंग में होना चाहिए इदम तु पर विद्या विषय ये जो भाष्य की पंक्ति है, उसके ऊपर ये टीका लिख रहे हैं बिशी अलग किया जाता है विद्या अने ज्ञान को अलग किया जाता है जिसके द्वारा जिस वस्तु से ज्ञान को अलग किया जाए उसमें विषयम बोला हुआ है वस्तु शब्द नपुंसक पोषक प्रयोग होता है वस्तु लेना अने वस्तु जिस वस्तु से ज्ञान अलग हो जाएगा घट है तो ज्ञान अलग अलग हो जाता है के के कारण कारण वस्तु ज्ञान को भिन्न बन, भिन्न बन बना देते हैं यहाँ भी यही विग्रह दे रहे हैं मान विशेष अलग किया जाता है किस वस्तु को विद्या ज्ञान अलग किया जाता है अनेना इस वस्तु के द्वारा विषय शब्द से वस्तु परत्म विषय शब्द वस्तु वस्तु शब्द लेना इसलिए क्या होगा नपुंसक लिंगत्व इसलिए भाष्यकार ने इदम दो पर विद्या विषय करके नपुंसक में प्रयोग कर दिया परमार्थता संलक्षणत्वाद परमार्थता सब स्वरूपी है परमात्म स्वरूपी है इसलिए नपुंसक में प्रयोग किया अत्यंत अवाद्यवाद इत्य उसका कभी बाध नहीं होता अत्यंत अवाद्य है यह आत्मज्ञान वस्तु है ऐसा है एक का। इसलिए कहा अत्यंत इत्यादि करते हैं अत्यंत परोक्ष अब वो दृष्टांत क्यों दिया गया यहाँ तो कहा कि वो परमात्मा अत्यंत परोक्ष है किस प्रकार से लोगों के यहां अपरोक्ष हो जाए वो अंतकरण अपरोक्ष हो जाए इसके लिए दृष्टान दे, दे रहे यथाशुदीपतापगा सहसरा प्रजाध इत्यादि दृष्टान्त इसलिए दे रहे स्मृति ये कहना चाह रहे हैं अत्यंत तो परोक्ष क्यों है परमात्मा तो टीका में कहा शास्त्र के गात्मा को जानने के लिए एकमात्र शास्त्र ही है अहम अहम करके जीवत्व का अनुभव तो नास्तिक भी कर लेगा मैं हूं मैं हूं कहता है क्योंकि परमात्मा मैं हूं नहीं बोल सकता हो परमात्मा को नहीं मानता क्यों शास्त्र को नहीं मानता हो। शास्त्र को नहीं मानता bund... तो शास्त्र के एकमात्र प्रमाण तो है शास्त्र परमात्मा के विषय में इसलिए परोक्ष है परोक्ष होने से गार्की टिप्पणी शास्त्र गम्य अत्यंत गौणमात्म अत्यक्षास्त्र गम्यो सादृश्य वने से गौण ये आत्मा में अत्यं, आ, आत्मा अत्यंत अत्यंत परोक्ष नहीं है आत्मा क्यों नित्य नित्यपरोक्षत भाव नित्य नित्य अपरोक्ष अपरोक्ष है हम, हम नित्य भी है इसलिए अत्यंत परोक्ष नहीं है ये कहना चाहते हैं अपूर्वप्रमण प्रत्यक्ष न संभवती साक्षात्काराधीन तो कैबल्यम तथा कथम न सत्यम अक्षरम प्रत्यक्षपत प्रतिपत्तीर मुख्क्षविप्रीत प्रत्य जीव ब्रमण दृष्टान कहते हैं जैसे जो देखो अग्नि से चिंगारी जो निकली हुई है वो अग्नि ही है एक ही है वो भिन्न नहीं है ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा से निकली हुई जीव परमात्मा यह भिन्न नहीं है ये या दृष्टांत देना चाहते हैं करके टीकाकार बोलना चाहते हैं अपूर्वत भ्रमण प्रत्यक्ष जैसे देखो यज्ञ आदि करते हैं लोग यज्ञ आदि से एक अपूर्व पैदा होता है धर्म या अधर्म इसको अपूर्व शब्द से मीमांसा लोग बोलते हैं जिसको अदृष्ट बोलते हैं अपूर्व बोलते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता धर्मा धर्म देखते नहीं कार्य से अनवय है हाँ, सुखी है व्यक्ति तो ये धर्मात्मा है ये धर्मात्मा था इसने धर्म किया था इसलिए सुखा इसको यही अनुमान होता है अगर दुखी है तो ये पापी था इसने पाप कर्म किया था जिसके कारण दुखी है माने धर्मा धर्म जैसे अनुमान का विषय होता है प्रत्यक्ष में होता ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी शास्त्र के ग तो परोक्ष विषय होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ये शंका हो सकती थी उसका खंडन कर रहे हैं ये टीकाकार बोल रहे हैं अपूर्व अपूर्वध जैसे अपूर्व अपूर्व का धर्मा धर्माधर्म कर्म करने के बाद में जो कर्म का फल भोगने के बीच में एक रह रह जाता है उसी का अपूर्व शब्द से मीमांसकों ने कहा है कर्म किया कर्म तो नष्ट हो गया फल भोगना अगले जीवन में पूर्णावधि होने पर कर्म समाप्त तो हो जाता है उसके बाद फल अगले जीवन में जाकर के कालांतर में न जाने कितने जीवन के बाद वो फल मिलेगा ये स्थिति में है तो वो बीज में क्या रहेगा तो एक अपूर्व पैदा हो जाता है वो कर्म से एक अपूर्व अपूर्व ने धर्म या अधर्म जैसा कर्म हुआ होगा पुण्य कोई एक रहेगा वो अंतकर्म में पड़ा रहेगा धर्माधर्म रहेगा उसी को अपूर्व शब्द से ये लोग बोलते हैं अपूर्व का तब तक नाश नहीं होगा जब तक फल नहीं देगा फल काल तक रहेगा फलनाश से ही नाश होगा अपूर्व ऐसी मान्यता है जिसको अदृश्य शब्द से बोलते हैं थान थान पर अदृश्य शब्द से बोलते हैं दिखाई नहीं पड़ता है अनुमान से चित्त होता है आज कर्म का फल जो भोग रहे हैं उसको लेकर के ऐसा कर्म इसका था पुण्य पाप के बारे में चर्चा होती है ये पापी था अथवा ये पुण्यात्मा था आज जो फल दिखाई दे रहा है फल के द्वारा अनुमान होता है तो परोक्ष होता है अपूर्व यही अपूर्व को तो ब्रह्म प्रत्यक्षत्व न संभव ही ब्रह्म भी प्रत्यक्ष नहीं होगा ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता अपूर्व जैसा यह प्रत्यक्ष नहीं होता तो साक्षात्कार आधीन से कैवल्य और कैवल्य भाव को जाना हो आपको कैवल्य मान अकेला हो जाना हो केवल भाव कैवल्यम अकेला होना हो शरीरादि हो। सारे से अलग होना हो तो साक्षात्कार करना पड़ेगा ब्रह्म को अहम ब्रह्माष्टी साक्षात्कार हुए बना कैवल्य सिद्ध नहीं हो सकता मान मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता फिर कैसे होगा उधर वो परोक्ष बना हुआ है और इधर मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐक्य ज्ञान जरूरी है अपरोक्ष ज्ञान जरूरी है अपरोक्ष कैसे होगा ए, एक शंका बन जाती है साक्षात्काराधीन तो कैवल्यम और साक्षात्कार के अधीन होता है कैवल्य मोक्ष जो होगा माना अकेला होने का नाम मोक्ष है यही है मोक्ष वो साक्षात्कार के अधीन अपरोक्ष ज्ञान के अधीन है वो वो भी दृढ़ अपरोक्ष होना पड़ेगा और ब्रह्म परोक्ष ज्ञान का विषय बना हुआ के समान कैसे होगा तथा नाम सत्यम अक्षरम इस अक्षर को चिंता है फिर ये किसी प्रकार किस प्रकार से वो सत्य जो अक्षर है उसको प्रत्यक्ष के समान प्रति ए, प्राप्त कर सके मुक्ष इसको लेकर के दृष्टान्त देती है जीव ब्रमणो एक दृष्टान्तवाह जीव ब्रह्म एक ही है क्योंकि जीव रूप से तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना ब्रह्म रूप से नहीं हो रहा क्योंकि तो एक ही यह भिन्न नहीं है यह सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त दिया यथा सुदीपतात्व का जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारिया अग्नि ही है ठीक इस प्रकार उस चेतन तत्व से निकलने वाला जीव भी चेतन है ये कह रहे में कहा था यथा सुदीपतात्ष्टु दीपतात्वगात अग्निष्वलिंगात अग्नि अवयवा सहस अनेको प्रवर्तन स्वरूप इत्यादि कहता यही है ठीक है एकत्व सती प्रत्येक रूप से अप्रोक्ष ब्रह्मणों पर प्रत्यक्ष भविष्य जब एक ही हो समान हो एक ही हो जैसे अग्नि से निकलने वाले अग्नि ही है दो अग्नि नहीं वो एक ही अग्नि है वो ठीक इसी प्रकार परमात्मा से निकला हुआ या परमात्मा ही है ऐसे जब समझेंगे तो एकत्व सती जब एक सिद्ध होगा जीवात्मा में ये दृष्टांत के माध्यम से ऐक के सिद्ध होने पर क्या सिद्ध होगा प्रत्येक रूप से अप्रोक्ष उसमें से एक अंश तो अप्रोक्ष है कौन सा प्रत्येक अंश जीवत्व अंश तो प्रत्यक्ष है अहम अहम सब करता है तो प्रत्येक रूप से अप्रोक्ष जो प्रत्येक रूप है आत्म रूप है जीव रूप है वो प्रत्यक्ष होने से ब्रह्मणों पर प्रत्यक्षत्व समी प्रत्यक्ष हो जाए क्यों एक ही है दोनों जब दोनों एक है तो एक अंश हो गया तो दूसरा भी प्रत्यक्ष ही होगा घट एक देश दृष्टांत दिया प्रत्यक्ष जैसे घट का एक देश देखेंगे तो घट प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ हो गया ठीक इसी प्रकार भी एक जो प्रत्यक्ष हो रहा है तो एक है दोनों एक ही चीज है तो वो भी प्रत्यक्ष हो गया ब्रह्म भी इस रूप से प्रत्यक्ष मानना होगा एक टीका आगे टीका में कहते यथा विभक्त देशावच्छिन्न विस्वलगे सुवयत्वादि व्यवहार ये विश्वलिंग में अवयव का व्यवहार हो गया चिंगगारी का व्यवहार हो गया अग्नि ने अग्नि के टुकड़ा ऐसा बोलने लग गए। क्यों हुआ विभक्त देश हो गया देश अलग हो गया अग्नि इस देश में है तो चिनगारी उस देश में पहुंच गई विभक्त देश होने के कारण, देश का विभाग होने के कारण उनमें अवयव का प्रयोग हो गया वास्तव में अवयव नहीं वो अग्नि ही है वो वो जो चिनगारी जिसको बोलते हैं वास्तव में उसके टुकड़ा नहीं है वो अग्नि ही है अग्नि का टुकड़ा माने अग्नि से भिन्न होना चाहिए नहीं अग्नि ही है भी कह रहे यथा विभक्त देशाविन्न विभाग अलग देश के घेरे में आने के कारण मुख्य अग्नि इधर है और चिंगारी उधर पहुंच गई है विभक्त देश भिन्न देश के घेरे में पड़ने के कारण से विश्वलिंगेश अवयत्वाद व्यवहार विश्वलिंग जो अग्नि के चिंगारी को अंश बोलेंगे अवय बोलेंगे जो जो बोलेंगे उसको व्यवहार होता है स्वतः पुनर्ग्न में वह क्यों वास्तव में तो अग्निस्वरूप ही है वो जिसको शिंगारी शब्द से बोला जा रहा है क्यों देश का विभाग होने के कारण जहां अग्नि मुख्य अग्नि है उससे अतिरिक्त देश में पहुंच गया वो इसलिए उसको अलग माने उसको अवयव बोलने लग गए अंश बोलने लग गए किंतु तो वास्तव में तो वो अग्नि ही है स्वतः पुनर्ग्न मत्व में वास्तव में अग्निस्वरूप ही है वो अग्नि जो काम करेगी वही काम करेगा जिसको चिंगारी बोलते हैं एवं उष्ण प्रकाशकत्व अभिशेषात दो धर्म जैसे अग्नि में धर्म है उष्णत्व तो प्रकाशकत्व तो धर्म है उष्णता है अग्नि में और प्रकाशकता है वही वही चीज वहां भी है कहा चिंगारी में वही चीज है एक ही है एक ही है वो इसलिए तथा तो इसी प्रकार यहां भी समझना जीव ब्रह्म क्या है क्या ऐसे समझना चीद्रुपत्व तो अविशेषात वो भी चेतन है भी चेतन है यह वेद कहां से आएगा जिसको परमात्मा कहते हैं वो भी चेतन और जिसको ये बोल रहे हैं ये भी चेतन चिद्रपत्वि चिद्रपत्व समान होने के कारण से जीवआराम स्वतः ब्रह्मत्व है जीव स्वतः अपने स्वरूप से ब्रह्म ही है ये उपाधि के कारण से जीव जीव करके बोला जा रहा है जीव कहा जा रहा है वास्तव में परमात्मा ही है मानी इसमें देखिए ये को नहीं समझना यहां पर अवच्छेदको लेते घेरा में डालने वाले को अवच्छेदक बोलते हैं घेरे में जो पड़ जाता है उसको अवच्छिन्न बोलते हैं माने यहां पर अंतकरण के घेरे में पड़ गया इसलिए नाम भिन्न प्राप्त हो गया जैसे आकाश घट के घेरे में पड़ जाता है तो नाम बदल जाता है किंतु तो आकाशी है वो भी नाम भी बदल गया आकृति भी छोटी दिखाई पड़ रही अवच्छे है अवच्छेदक बाद इसको लेना है बिम, कहीं बिंब प्रतिबिंबवाद चलता है वेदांत में परमात्मा बिंब स्थान में है और ये प्रतिबिंब स्थान में है ऐसा कहीं आवासवाद चलता है छाया के समान है ये वो व्यक्ति के समान है और ये छाया के समान है ऐसा आता है किंतु यहाँ मुख्य रूप से ले रहा है अवश्य तक बाद जैसे महाकाश जिसको बोलते हैं वही घटाकाश बन जाता है क्यों घट गट, घट घेर दिया जितने को वो घेरे में पड़ने वाले को घटाकाश नाम वास्तव में वो आकाशीय है क्या है नहीं कि अभी वो कल्पना हो गई उठ गया नि निकल आया ऐसा नहीं आकाश ही है वो वैसे ये भी चेतन ही है किंतु ये अंतकरण के घेरे में जब पड़ा अंतकरण पैदा हो गया वो विभू था व्यापक था तो अंतकरण पैदा होने से उतने घेरे में जो पड़ गया चेतन जितने चेतन पड़ा उसको जीव गाने लग गया हाई वास्तव चेतन ही है ये भिन्न ही नहीं ये समझा अब छेदक बार को लेकर के ऐक्य ये कहा जीवानाम शेषा जीवानम स्वतः चेतन स्वरूप समान होने से वो भी चेतन है ये भी चेतना है इसलिए स्वतः तो यह ब्रह्मरूपी है उपादिक करके इसको अलग माना गया है मैं जीव हूं मनुष्य हूं इत्यादि उपाधि को लेकर बोला गया उपाधि के साथ तादात्म्य करके बोला, में करके बोला जाता है वास्तव में ये परमात्मा ही है ये सिद्ध होगा एक अर्थ <laughs> आगे उस चेतन का निरूपण करते हैं मंत्र है दिव्यो यमूर्तः पुरुषः सवाय यन्त्रो यजः अप्राणो यमना शुद्रो अक्षरात् परतः परः दिव्यो यमूर्तः पुरुषः सवाय यन्त्रो यजः अप्राणो यमना शुद्रो अक्षरात् परतः परः दिव्य है या आत्मा स्वरूप है दिव्य है द्योतन बान प्रकाशवान है दिव्य धातु द्योतन अर्थ में होता है प्रकाश करने अर्थ में होता है जिससे देवता बनते हैं देवता प्रकाश करते हैं इसी प्रकार दिव्य प्रकाश स्वरूप है प्रकाश माने फिर प्रश्न उठ सकता है लाइट होगा ऐसा नहीं कोई नीला पीलास हो ऐसा नहीं प्रकाश दो तरह से होता है एक तो भौतिक प्रकाश से अनुपस्थ पर जानकारी वस्तु की जानकारी होती है आदित्य का प्रकाश अभी काम कर रहा है किंतु दूसरा अज्ञान से आवृत जो पदार्थ होगा घटवा आप नहीं जानते हैं जानकारी नहीं है क्या चीज है जानते नहीं है प्रकाश है दिन की बात है शाम में घड़ा है दूसरे को आप पूछते हैं ये क्या है तो दूसरा बता देता ये घट है तो क्या हो गया जानकारी हो गई और जो जानकारी देने के कारण से प्रकाश कहा वो विज्ञान भी जानकारी रूपी प्रकाश है वस्तु प्रकाश करता है अंधेरे को भगाने का काम करता है अज्ञान रूपी अंधेरे को कौन भगाएगा ज्ञान भगाएगा इसलिए उसको प्रकाश स्वरूप कहा है आत्मा को दिव्य है प्रकाश स्वरूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा और ये अमूर्त आकृति नहीं आत्मा की ये तो जो आकृतियां है आत्मा का स्वरूप नहीं है यह अमूर्त है आकृति रहित है आत्मा के कोई आकृति नहीं है निराकार है अमूर्त है पुरुष है पूर्ण है व्यापक है अर्थात शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए पुरुष शब्द से कहा जाता है उसको व्यंतर भ्यंतरोही सबाह और आभ्यंतर भीतर बाहर कहीं अभाव नहीं है उसका भीतर बाहर होने वाले परिचिन वस्तु होते हैं जो भीतर है तो बाहर नहीं है बाहर है तो भीतर नहीं है हमारा शरीर अब यहाँ है तो वहां नहीं है ये परिचित घेरे में है सभी देश में है तो भीतर बाहर से रहित है सर्वत्र भरा हुआ है पूर्ण है और अजह अजन्मा है वो पैदा नहीं होता किसी भी निम्, कोई निमित्त नहीं है आत्मा को पैदा करने के लिए बागी इसके लिए तो निमित्त है पैदा करने का शरीर का निमित्त है सारे वस्तु के लिए निमित्त है आत्मा सबके लिए निमित्त बन जाता है किंतु तो आत्मा का कोई निमित्त नहीं है उसकी उत्पत्ति करने वाला निमित्त कोई भी नहीं अजा है अजन्मा है अ प्राण प्राण है, आत्मा में प्राण भी नहीं है क्यों जब आत्मा की सत्ता पहली है प्राण तो बाद में उत्पन्न होता है ये तस्मा जाए मनस अभ इंद्रियण इसी में आगे आएगा इसे आत्मा से सब पैदा होना है जो आत्मा है पहले प्राण की उत्पत्ति काल से पहले आत्मा है तो प्राण कहां उसके पास वो तो बाद में पैदा होने वाला है अब प्राण नहीं, और अमना ही अमन और मन से सूक्ष्म शरीर कोई भी सूक्ष्म शरीर भी नहीं आत्मा में वो भी बाद में पैदा होते हैं क्यों आगे मंत्र आएगा ये तस्मा जाए थे प्राण मना सर्वणी ज्योतिराप पृथ्वी विश्व सिदार में ऐसा मंत्र आएगा सब बाद में पैदा होते हैं तो प्राण भी नहीं वहां आत्मा में यह सब व्यवहार में ही है सारे आत्मा में प्राण नहीं मन भी नहीं अमना कहा और शुभ्र स्वच्छ है आत्मा मलिन नहीं है आत्मा स्वच्छ स्वच्छ है शुभ्र है ये अक्षरात्था पर जो अक्षर तत्व तो है माया जिसको बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं अविद्या बोलते हैं वो अक्षर है अपने कार्यो की अपेक्षा वो ज्यादा दिन टिकाऊ है घटाधि कार्य जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं ज्ञान तो का लंबी आयु है वो भी अक्षर है कार्य की अपेक्षा कारण को अक्षर कहा जाता है ऐसे अक्षर जो परत जो पर है कार्यों के अपने जगत कार्य है विद्या का कार्य है वो अक्षर है वो विद्या से भी पर है वो श्रेष्ठ है इसलिए उसको अक्षरात् परत पर कहा को ऐसा कहा।, कहा समय हो गया है ओ भद्रं कर्णे श्रृणयाम देवा भद्रम पश्येवा क्षवीज्रा धिंग्वास स्नोवी से तम जलायु शांति शांति